विनय पत्रिका हन स्तुति जयतीयनी गर्भ अंभोधे संभूत विधु विबुध विबुकुल कैरवनंदी तेसरी चारुलोचन चकोरक सुखद लोक शोक संतापहारी जयति जय तय बाल कपिकली कौतिक चंड कर मंडल ग्रास करता राहु रविशक्र गवि गर्व खरवीकरण शरण भय हरण जय भुवन भरता जयति रण धीर रघुवीरहित देव मणि रुद्रवता संसार पाता विप्रसुरुन मुनि साकार वपु विमल गुणबुपता जयति सुग्रीवरेक्षादिक्षण निपुण बलिबलशाली बध मुख्य हेतु जलधिल घन सिंह सिंहि का मदमथन रजनीचर नगर उत्पातकेतु जयति भुनन्दोचमोचन विपिन दलन घन नस विगत शंका लूम लीला अनल ज्वालमाला कुकुल करन लंके लंकेशलंका जयति सो कर सौमित्री रघुनंदनानंदकर संघटत विधायी बद्धवारिध से अमर मंगल है हेतु भानुकूल केण विजय दाई जय ति जय भद्र तनु दसन नख मुख विकट चंड भुज दंड तरुशैल पानी समर तैलिक यंत्र तिल तबी चरण कर पेरिडारे सुभट घालिघानी जयति दश कंठ घट कर्ण वारिदनाद कदन कारण काल ने मिहता अघट घटना सुघट सुघट विघटन विघट भूमि पाताल जल गगन घंता जयति विश्वविख्यात वन तुदावली विदुष भरण तेद मिल विमल बाणी दास तुलसी त्रास समन सीता संग शोभित राम राजधानी हे हनुमान जी तुम्हारी जय हो तुम अंजने के गर्भ रूपी समुद्र से चंद्र रूप उत्पन्न होकर देव कुल रूपी कुमदों को प्रफुल्लित करने वाले हो पिता केसरी के सुंदर नेत्र रूपी चकोरों को आनंद देने वाले हो और समस्त लोगों का शोक संताप हरने वाले हो तुम्हारी जय हो जय हो तुमने बचपन में ही बल बाल लीला से उदयकालीन प्रचंड सूर्य के मंडल को लाल लाल खिलौना समझकर निगल लिया था उस समय तुमने राहु सूर्य इंद्र और वज्र का गर्व गर्वचूर्ण कर दिया था हे शरणागत के भय हरने वाले हे विश्व का भरण पोषण करने वाले तुम्हारी जय हो तुम्हारी जय हो तुम रण में बड़े धीर तथा श्री राम जी का हित करने वाले देव शिरोमणि रुद्र के अवतार और संसार के रक्षक हो तुम्हारा शरीर ब्राह्मण देवता सिद्ध और मुनियों के आशीर्वाद का मूर्तिमान रूप है तुम निर्मल गुण और बुद्ध के समुद्र तथा विधाता है तुम्हारी जय हो तुम सुग्रीव तथा रीछ अर्थात जाम्बवंत आदि की रक्षा करने में कुशल हो महाबलवान बाल के मरवाने में तुम्हें मुख्य कारण हो तुम्हें समुद्र लांघने के समय सिंह का राक्षसी का मर्दन करने में सिंह रूप तथा राक्षसों की लंकापुरी के लिए धूमकेतु अर्थात पुच्छल तारूप हो तुम्हारी जय हो तुम श्री सीता जी को राम का संदेशा सुनाकर उनकी चिंता दूर करने वाले और रावण के अशोक वन को उजाड़ने वाले हो तुमने अपने को निशंक होकर मेघनाथ से ब्रह्मास्त्र में बंधवा लिया था तथा अपनी पूछ की लीला से अग्नि की धधकती हुई लखनऊ से व्याकुल हुए रावण की लंका में चार ओर होली जला दी थी तुम्हारी जय हो तुम श्री राम लक्ष्मण को आनंद देने वाले रीच और बंदरों की सेना इकट्ठी कर समुद्र पर पुल बांधने वाले देवताओं का कल्याण करने वाले और सूर्य केतु श्री राम जी को संग्राम में विजय लाभ कराने वाले हो तुम्हारी जय हो जय हो तुम्हारा शरीर दांत नख और विकराल मुख वत्र के समान है तुम्हारे भूदंड बड़े ही प्रचंड है तुम वृक्षों और पर्वतों को हाथों पर उठाने वाले हो तुमने संग्राम रूपी कोल्हू में राक्षसों के समूह और बड़े बड़े योद्धा रूपी तिलों को डाल डाल कर घाने की तरह पेड़ डाला तुम्हारी जय हो रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ के नाश में तुम्हें कारण हो कपटी काल नेमी को तुम्ही मारा था तुम असम्भव को संभव और संभव को असंभव कर दिखलाने वाले और बड़े विकट हो पृथ्वी पाताल समुद्र और आकाश सभी स्थानों में तुम्हारी अबाधित गति है तुम्हारी जय हो तुम विश्व में विख्यात हो वीरता का बाना सदा ही कसे रहते हो विद्वान और वेद अपनी विशुद्ध वाणी से तुम्हारी वृद्धावली का वर्णन करते हैं तुम तुलसीदास के भाव भय को करने वाले हो और अयोध्या में सीता श्री राम जी के साथ सदा शोभायम रहते हो जयति मरकटाधी समृगराज विक्रम महादेव मुद मंगलाय कपाली मोहमद क्रोध कामादि खल संकुला घोर संसारण से किरण माली जयतिलसदंजनाद कपके कश्यप प्रभव जगदातिता लोकलोकपकोकोकनदशोकहर हंस हनुमानल्याणकर्ता जयति सुविशालकरल विग्रह वज्रसार सर्वांगुजदंड कुलशनख सन पर लसत बाल धि बृहद वैर शस्त्रास्त्र धर कुधर धारी जयति जानकी शोच संताप मोचन रामलक्ष्मणनंद वारजिकाशी कीौतुक के लिलो मलंका दहन दलन कानन तरुण तेज राशी जपति पाथेधिपाशान जल जान कर जातु धान मजुर हर्ष हाता दुष्ट रावण कुंभकर्ण पाकार जते भी कर्म परिपाक पिपाकता जयति भूलैकभूषण विभीषणवाद विहितम संग्राम साका सोमित्र सीता सहित भानु कुल भानु भानुकती पता जयति पर मंत्रिचार कूट कारमनकूटकृत्या हंता सा किन इंडाक पूतनातामथ यूथयता जयति वेदात विविध विधाश ंगविद्रह्मी ज्ञान विज्ञान भैराग्यजन विभो विमल गुणगणति सुख नारदादी जयति काल गुणकर्म मया मथन निश्चल ज्ञान व्रत स्रत्यरत धर्मचारी सिद्धसुरविंद योगींद्र सित सदा दास तुलसी प्रणत भय तमारी हे हनुमान जी तुम्हारी जय हो तुम बंदरों के राजा सिंह के समान पराक्रमी देवताओं में श्रेष्ठ आनंद और कल्याण के स्थान तथा कपालधारी शिवजी के अवतार हो मोह, मोहमद क्रोध काम आदि दुष्टों से व्याप्त घोर संसार रूपी अंधकारमयी रात्रि के नाश करने वाले तुम साक्षात सूर्य हो तुम्हारी जय हो तुम्हारा जन्म अंजनी रूपी अदिति देवमाता और वानरों में सिंह के समान केसरी रूपी कश्यप से हुआ है तुम जगत के कष्टों को हरने वाले हो तथा लोक और लोकपाल रूपी चकवा चकवी और कमलों का शोक नाश करने वाले साक्षात कल्याण मूर्ति सूर्य हो तुम्हारी जय हो तुम्हारा शरीर बड़ा विशाल और भयंकर है प्रत्येक अंग भद्र के समान है भुज बड़े भारी हैं तथा वज्र के समान नख और सुंदर दौत शोभित हो रहा हैं। तुम्हारी पूछ बड़ी लंबी है शत्रुओं के संहार के लिए तुम अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और पर्वतों को लिए रहते हो तुम्हारी जय हो तुम श्री सीता जी के शोक संताप का नाश करने वाले और श्री राम लक्ष्मण के आनंद रूपी कमलों को प्रफुल्लित करने वाले हो बंदर स्वभाव से खेल में ही पूछ से लंका जला देने वाले अशोक वन को उजाड़ने वाले तरुण तेज के पुंज काल के सूर्य रूप हो तुम्हारी जय हो तुम समुद्र पर पत्थर का पुल बांधने वाले राक्षसों के महान आनंद के नाश करने वाले तथा दुष्ट रावण कुंभकर्ण और मेघनाद के मर्म स्थलों को तोड़कर उनके कर्मों का फल देने वाले हो तुम्हारी जय हो तुम त्रिभुवन के भूषण हो विभीषण को राम भक्ति का वर देने वाले हो और रण में श्री राम जी के साथ बड़े बड़े काम करने वाले हो लक्ष्मण और सीता जी सहित पुष्पक विमान पर विराजमान सूर्य कुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी की कीर्ति पिता का तुम ही हो तुम्हारी जय हो तुम शत्रुओं द्वारा किए जाने वाले नियंत्र मंत्र और अभिचार मोहन उच्चारण आदि प्रयोगों तथा जादू टोने को ग्रसने वाले तथा गुप्त मारण प्रयोग और प्राण नाशनी कृत्या आदि क्रूर देवियों का नाश करने वाले हो शाकनी डाकनी पूतना प्रेत बेताल भूत और प्रमथ आदि भयानक जीवों के नियंत्रण करता शासक हो तुम्हारी जय हो तुम वेदांत के जानने वाले नाना प्रकार की विद्याओं में विशारद चार वेद और छह वेदांग शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष के ज्ञाता तथा शुद्ध ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण करने वाले हो ज्ञान विज्ञान और वैराग्य के पात्र हो अर्थात तुम्हें ने इनका अच्छी तरह से जाना है तुम समर्थ हो इसी से सुखदेव और नारद आदि देवर्षि सदा तुम्हारी निर्मल गुणावली गाया करते हैं तुम्हारी जय हो तुम काल दिन घड़ी पल आदि त्रिगुण सत्वरज तम कर्म संचित प्रारब्ध क्रीमाण और माया का नाश करने वाले हो तुम्हारा ज्ञान रूप व्रत सदा निश्चल है तथा तुम सत्य सत्यपरायण और धर्म का आचरण करने वाले हो सिद्ध देवगण और योग्यज सदा तुम्हारी सेवा किया करते हैं हे भवभयरूपी अंधकार का नाश करने वाले सूर्य यह दास तुलसी तुम्हारी शरण में है